ओ नमो भगवदे वासुदेवाय सिंधु दीन बंधु जगतपे गोपेश गोपिकाधा गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृंदवेश्वरी वृषपाणसुते हरिप्रिय वाचाकृपा सिंधु पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो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 हरे कृष्णा तो आप सबका स्वागत है इस विशेष उत्सव में तो इस उत्सव का नाम है आनंद उत्सव क्या है आनंद, आनंद, आनंद उत्सव तो ये जो शब्द है आनंद <स्छों> ये हम सबको परिचित है तो कृष्ण भगवान का जो दिव्य देह है शास्त्र कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंद सर्व कारण कारण तो कृष्ण सारे कारणों के कारण है और उनका जो स्वरूप है उनका जो देह है वो तीन चीजों से बना हुआ है अभी हम अपने भौतिक बुद्धि के द्वारा सोचते हैं कि कृष्ण का जो शरीर है वो हमारी तरह है और हमारा शरीर कैसे है मध मुद्रा गंदगी हार्ड, हड्डियाँ मांस है मज्जा हैं कई प्रकार की चीजें हैं आप सुबह उठते हो तो देखते हो तो ये शरीर रूप से बहुत सुंदर लगता है लेकिन जैसे ही कवरिंग को हटाया जाए तो उसकी जो रियलिटी है वास्तविकता है वो पता चलती है जब आप सुबह उठते हैं तो भगवान गीता में कहते हैं नव पूरे देही इस शरीर में नाइन गेट्स हैं नाइन होल्स हैं और ये सारे जो नाइन गेट्स हैं इस बॉडी से कोई सुगंधित पदार्थ बाहर नहीं भेजते क्या भेजते हैं गंदगी भेजते हैं फिर भी ये जो जीव, जो इस शरीर में है वह हमेशा यही सोचता है कि किस प्रकार से मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा आगे करेंगे क्या शायद वो आवाज निकल रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो वैसे देखा जाए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह क्षण के लिए यदि सोचे इस शरीर के बारे में तो वह समझ सकता है कि ये जो शरीर जो मैंने धारण किया हुआ है ये वास्तव में मुझे किसी भी प्रकार का सुख या आनंद प्रदान नहीं कर रहा है बल्कि मैं अपना जीवन इस ब्रह्म में जी रहा हूँ कि मेरे सुख का आनंद का एंजॉयमेंट का जो साधन है वो ये बॉडी है और वास्तव में जो जीव ये जगत में आनंद या सुख उपभोग करता है वो केवल शरीर के माध्यम से और शरीर के साथ उसकी इंद्रियां है पांच ज्ञान इंद्रियां हैं और पांच कर्म इंद्रियां हैं ये इंद्रिया हमारे सुख उपभोग के माध्यम है हम जीवा के द्वारा टेस्टी फूड खाना चाहते हैं के द्वारा ब्यूटी को देखना चाहते हैं इयर्स के द्वारा स्वीट सॉन्ग स्वीट वॉइस सुनना चाहते हैं त्वचा के द्वारा मृदु त्वचा का स्पर्श करना चाहते हैं तो इस प्रकार से देखा जाए ये जो शरीर जिसको हमने धारण किया है हा? बाहरी रूप से लगता है कि बहुत आनंद देने वाला है लेकिन नहीं बुद्धिमान व्यक्ति कुछ क्षण के लिए भी सोचे कि यह आनंद का वेकल नहीं है आनंद देने वाली वस्तु नहीं है बल्कि शरीर से हमें क्या वैराग्य आना चाहिए क्या आना चाहिए तो सिखाता है ये शरीर कितने प्रकार के कष्ट है चाणक्य कहता है कश्य दोषे कश्य दोषे फुले नास्ती व्याधिना कौन पीड़िता कौन सा ऐसा फैमिली है जिनमें कुछ दोष नहीं है कुछ ना कुछ समस्या नहीं है ऐसा कोई परिवार है नहीं है कुछ ना कुछ लगा हुआ है सेकंड वो कहते हैं व्याधिना कौन पीड़िता कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में कुछ व्याधि नहीं है डिजीज नहीं है ट्रबल नहीं है कुछ ना कुछ लगा हुआ है शरीर के साथ कभी तो बहुत थकान है तो गर्मी सहन नहीं हो रही है ठंड सहन नहीं हो रही है हड्डियाँ दर्द हो रहे हैं, घुटने दर्द हो रहे हैं बैक पेन का प्रॉब्लम है आपको भी चश्मा लगा हुआ है हाँ कान की प्रॉब्लम है दांत की समस्या है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है हार्ट अटैक है ब्लड प्रेशर हाई है डायबिटीज है ये तो कितना लंबा लिस्ट है मतलब इतना सब होने के बावजूद भी हम वास्तव में अज्ञानता में जी रहे हैं इसलिए भागवत शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो व्यक्ति न, न पश्चापी व्यक्ति सोच रह, सोच रहा रहा रहा होगा कि मैं देख देख वास्तव में हम रहे अपनी दोनों आंखों से फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है हम हाँ, हम हाँ इतने भ्रम में है योजन में है यूलोजन क्या है कि रस्से को साफ समझना रस्से है और क्या समझ रहा है साफ और सांप को क्या समझना रस्सी समझना तो वैसी स्थिति हमारी है और हम अपने आप को कितना गर्वित महसूस करते हैं कि मेरे पास ये डिग्री ये डिग्री होल्डर हो इस प्रकार का नॉलेज मेरे पास है लेकिन पूरे लाइफ टाइम हम बिताएं लेकिन फिर भी इस छोटी सी चीज़ को हम अनुभव नहीं कर सकते अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि ये शरीर मेरे सुख देने के लिए नहीं बना है ये मुझे केवल एक ही चीज प्रदान कर सकता है केवल दुख इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं हम दुखालय अशाश्वत यह दुखों का आलय है घर है और क्या है साथ साथ टेम्पररी है अभी कोई व्यक्ति सोच रहा होगा कि मैं एंजॉयमेंट करूंगा भौतिक उपभोग करूंगा लेकिन कब तक है कि नहीं कब तक उसकी सीमा है तो भगवान कहते हैं दुखालयम ये दुख का आलय है ये शरीर और शास्त्र और एक शब्द इस शरीर को तो यूज करते हैं वो कहते हैं शरीरम व्याधि मंदिर क्या है मेरे पीछे रिपीट कीजिए शरीरम व्याधि मंदिर हाँ अब हम मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारे विग्रह होते हैं बेटी होते हैं अर्चा विग्रह जैसे तो यहाँ है गिरिराज है गोपाल है हाँ राधा माधव है गौरवाएं हैं तो इस प्रकार से मंदिर में डीटीज है विगरा है तो उसी प्रकार से ये शरीर की भी तुलना एक मंदिर से की गई है लेकिन इस मंदिर में क्या है व्याधि का ये मंदिर है नाना प्रकार की डिजीज और हम सोच रहे हैं कितना प्रोग्रेस कर और लोगों को तो अभिमान है कि मैं ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा हूँ जहाँ रूम है फर्स्ट क्लास हाई क्लास फैसिलिटीज है मतलब कितना इन है इतने डिजीज को लेके कस पा रहा है हाँ, और वो उसको ये गर्व हो रहा है कुछ लोग तो इतना गर्व से कहते हैं कई बार मिलता तो कहते हैं हम तो रोज मेडिसिन खाते हैं बल्कि <laughs> उसको रोना चाहिए वो कहते दिखाते कि ये रहा इतना बड़ा बॉक्स रोज में मेडिसिन इतनी इतनी खाता हूँ तो मतलब अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वास्तव में मेरा जीवन आनंद की ओर नहीं बढ़ रहा है दुख की ओर बढ़ रहा है तो क्यों शरीर प्रभुपाद ने कहा यह बहुत बैड चीज है मे भी बहुत खराब है लेकिन इससे आप एक वंडरफुल चीज प्राप्त कर सकते हो है ना क्या है वो वंडरफुल चीज कृष्ण है कृष्ण को हमेशा वंडरफुल कहा गया है कृष्ण का नाम कृष्ण के गुण कृष्ण की लीलाएँ कृष्ण का धाम उनकी जितने भी एक्टिविटीज है वो वंडरफुल है हाँ श्रीमद्भागवत में एक चैप्टर है कृष्णा बुक में उसका नाम है वंडरफुल कृष्णा क्या नाम है वंडरफुल अद्भुत कृष्ण है जिनमें कृष्ण की बहुत सारे पास कृष्ण की बहुत सारे लीलाओं का वर्णन किया है तो बात में जब हम आनंद की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि यह आनंद का स्टोर हाउस कौन है है ना हम थोड़ा आनंद चाहते क्या लाइफ में नहीं हम तो भंडार चाहते लाइफ में स्टोर हाउस कोई है आजकल के लोगों के लिए आनंद स्टोर हाउस मॉल है है कि नहीं वो स्टोर लगता है कि स्टोर और भंडार है और वहाँ सारे इंद्रियों के लिए कुछ ना कुछ है टेस्ट के लिए कुछ है सुनने के लिए कुछ है देखने के लिए कुछ है टच करने के लिए कुछ है है ना सारी चीज़ें वहाँ हैं तो हम सोचते हैं कि वहाँ आनंद है लेकिन फिर भी व्यक्ति ऐसे चीज़ों से फिर भी संतुष्ट रहे हैं इसलिए आनंद की जो आनंद घनमूर्ति जिसको कहा गया है वो कृष्ण है कृष्ण क्या है पूर्ण रूपये वो आनंद से बने हुए हैं हम यदि कहें कि कृष्ण किस चीज से बने हुए हैं आनंद आनंद। से। शाश्वत, पूर्ण ज्ञानमय और आनंद मीन्स आनंद टोटली तो प्लीस तो इस प्रकार से कृष्ण बने हुए हैं। और जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है जो भी उनके टच में रहता है हाँ कृष्ण को अपने जीवन में लाता है निश्चित रूप से वो आनंद का अनुभव कर सकता है और ऐसा आनंद कि जिसकी तुलना इस भौतिक जगत के आनंद से नहीं की जा सकती तो कृष्ण इसलिए जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है वृंदावन व्रज भूमि में तो वहाँ हम उगाते हैं ना नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की तो नंद के घर में किसने जन्म लिया है आनंद भयो आनंद ने जन्म लिया है आनंद महाराज के घर में तो वास्तव में कृष्ण आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं और हम कृष्ण के प्रति आसक्त तो हो जाते हैं कृष्ण को अपने जीवन में एक्सेस करते हैं कृष्ण से हम प्रीति करते हैं तो भौतिक रूप से आपके पास कुछ हो या ना हो लेकिन फिर भी जो आनंद आप अनुभव करोगे उसकी तुलना किसी और धनाढ़ व्यक्ति से नहीं की जा सकती बाहरी रूप से हमें दिखाई देता है घरों में लोगों मार्केट्स में कारों में कि बड़ी बड़ी कारें हैं लोग बड़े वंडरफुल हाई क्लास चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वो सारे ऊपर ही पहनावे हैं उनका हृदय क्या कर रहा है रो रहा है क्रंदन कर रहा है उनका हृदय ढूंढ रहा है किसी चीज को ढूंढ रहा है और वास्तव में हम सुख को ढूंढ रहे हैं या आनंद को ढूंढ रहे हैं इसका इसका मतलब क्या है कि हम वास्तव में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं किसको ढूंढ रहे हैं कृष्ण को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम कृष्ण की खोज में है लेकिन कृष्ण की बजाय वो स्थान किस चीज ने लिया है किसी व्यक्ति ने ले लिया है किसी स्थान ने ले लिया है या किसी वस्तु ने ले लिया है तो हम किसी न किसी चीज की खोज में है जो हमें आनंद है अल्टीमेटली हम अपने लाइफ में कृष्ण को खोज रहे हैं तो आ कृष्ण को प्राप्त करना कृष्ण की कृपा को अनुभव करना कृष्ण की कृपा को अपने जीवन में लाना बहुत सरल है लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है क्या है कंडीशन उसके लिए कंडीशन यही है कि उसके लिए हमें अपने हृदय को सरल बनाना पड़ेगा क्या करना होगा सरल इस इस जगत जगत में में है वो सरलता हर एक व्यक्ति एक दूसरे को एक्सप्लॉय कर रहा है रिलेशनशिप में ब्रेक आ रहा है चाहे माता पिता हो आ, या भाई भाई में हो पति पत्नी हो बॉस और सर्वेंट हो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं एक्सप्लोय कर रहे हैं और क्योंकि सरलता नहीं है वहां क्या है कपटता है स्वार्थता है और इसी कारण से व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं है सुखी नहीं है शांति का अनुभव नहीं कर रहा है तो इसलिए भगवान कृष्ण को जानने के लिए एक छोटे से गुण की आवश्यकता है सिंप्लिसिटी इज द वैष्णविज्म सरलता और ये सरलता आ सकती है जब हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं साधु गुरु और शास्त्र के द्वारा इन तीन चीजों के द्वारा हम गाइडेड होने चाहिए सदैव कोई एक चीज नहीं इनमें से गुरु दूसरे हैं साधु और तीसरा क्या है स्क्रिप्चर्स शास्त्र इन तीनों चीजों को हमें परखना चाहिए इन तीसों तीनों चीजों में घुसना चाहिए तीनों चीजों से एक्सेस करना चाहिए इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आदि का तो इस प्रेपर से सरलता फिर हम आ, उनके आदेशों का पालन करते हैं तो सरलता हमारे हृदय में विकसित हो सकती है और सरलता के बिना संतुष्टि नहीं है शांति नहीं है सुख नहीं है आनंद नहीं है इस जगत में तो दिखावे का जगत है हाँ बाहरी रूप से आप जब फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं एयर हॉस्टेल्स कितनी विलम्ब्र होती है हाँ बहुत सरल वो आपको पूछनी है क्या सरल करो आपके लिए पानी है आपके लिए मीठे शब्द हैं और हमेशा लंबी स्माइल उसका मुँह कहाँ तक तो, खान तक तो जाता है बिल्कुल हंसती रहती है हाँ लेकिन क्यों हो रहा है क्योंकि उनको इसको पे किया जा रहा है केवल हंसने के लिए पे किया जा रहा है स्माइल देने के लिए पे किया जा रहा है लेकिन वास्तव में हृदय में वो नहीं है तो ये दिखा है ये कपटता है तो वास्तव में कृष्ण को अनुभव करने के लिए कृष्ण प्राप्ति के लिए हमारे हृदय को सरल बनाना होगा और इसलिए मनुष्य जीवन दिया है शास्त्र कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद यदि व्यक्ति अपने हृदय को सरल नहीं करता तो वो व्यक्ति एक पशु से भी घृणित है कुत्ते बिल्ली से भी उसका जीवन नीच है ह्यूमन फॉर्म होने के बावजूद भी सरलता नहीं है अपने वाणी में अपने आचरण में अपने व्यवहार आदि में तो इस प्रकार से कृष्णा को हम प्राप्त कर सकते हैं और ये जो महीना है ये कृष्ण प्राप्ति का क्या है स्पेशल मंथ है जैसे अभी दीपवाली है तो दिवाली में लोगों को कुछ नजर नहीं आता वो अंधे हो जाते सब चीजों के लिए एक ही चीज़ नजर आती क्या है क्या शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग और कुछ नजर आता है नहीं और कुछ टॉक्स होती है क्या बातें होती है शॉपिंग के अलावा कुछ नहीं दिन रात दिवाली आने से दो महीने पहले ही बात चर्चा शॉपिंग की दिवाली के दिनों में भी और दिवाली खत्म होने के बाद भी वही चर्चा तो और इस दिवाली में है, सारे जो शॉप्स हैं मॉल्स हैं हम वहाँ डिस्काउंट डिस्काउंट सेल लगा हुआ है तो हम ढूंढते रहते कहास्ट प्राइस मुझे मिलेगा कहाँ बेस्ट वस्तुएं हैं डिस्काउंट है सेल है जो मुझे बहुत कम दामों में प्राप्त हो सके अधिक चीजें प्राप्त हो सके तो वैसे ही जैसे दिवाली में डिस्काउंट सेल है, कार्तिक भी क्या है डिस्काउंट भगवान बाकी दिनों में आप जो भजन करते हो भक्ति करते हो तो कृष्ण को हिलाना बड़ा कठिन है हाँ कृष्ण को अनुभव करना समझना उनको प्रसन्न करना उनके उनका अटेंशन प्राप्त करना सारी एक्टिविटीज क्या है कृष्ण का अटेंशन प्राप्त करना भौतिक जगत में भी हम किसी का किसी न किसी का अपने ओर अटेंशन चाहते हैं चाहते हैं कि नहीं हाँ अपने ऑफिस में अपने घर में अपने मोहल्ले में अपने स्कूल में अपने कॉलेज में हम इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि किसी का अटेंशन हम चाहते हैं लेकिन वास्तव में ऐसे अटेंशन का क्या लाभ वास्तव में हम किसी का अटेंशन किसी को इंप्रेस, इंप्रेस करना चाहते हो तो किसको ट्राई करो कृष्ण को। किसी का अटेंशन चाहते हो तो किसका अटेंशन चाहने का प्रयास करो कृष्ण का उसमें सारा अटेंशन भरा हुआ है सारे जगत का जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के किनारे गए जहाँ चैतन्य महाप्रभु को पांच साल पहले मद्रास के गामानंद राय मिले ये सन्यासी थे और वो एक गवर्नर थे एक गृहस्थ थे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं आपके द्वारा सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप कृष्ण कथा में क्या हो एक्सपर्ट हो, विशारद हो। तो चैतन्य विशारद्रभु ने कहा कि फिर वो बैठे। वो बैठे, दिन रात कई घंटे हिले नहीं, कि केवल किए जा रहे हैं और के बारे में सुना जा रहा है, इतना ग्लोरियस है तो ऐसे रामानंद राय तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि इस जगत में सबसे बड़ा फेम यशवान होना क्या है यश हम चाहते फेमस होना अपने नॉलेज के द्वारा अपने ज्ञान ब्यूटी के द्वारा अपने धन के द्वारा आप अपने वैराग्य के द्वारा इन सब चीजों के द्वारा हम फेमस होना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि इस जगत में सर्वोत्कृष्ट फेम या ये यश क्या है तो फिर रामानंद राय ने कहा कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना क्या है कृष्ण का भक्त बनना इससे बढ़कर फेम नहीं है इस जगत में इससे बढ़कर डेजिग्नेशन जो हम उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं हाँ इससे बढ़कर उपाधि कोई नहीं है श्रील प्रभुपाल 1977 में जब लंदन गए उनका आखिरी साल था आखिरी विजिट था विदेशों का उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को त्यागा वृंदावन में तो प्रभुपाल उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब था तो लंदन गए तो वहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स उनको मिलने आए स्टूडेंट्स और इंडियन जो युवक थे तो प्रभुपाद ने पूछा हर हर योग को पूछा आप क्या करते हो आप क्या करते हो सब ने कहा मैं मैं ये कर रहा हूँ मेरे को मैं डॉक्टर हूँ मैं इंजीनियर हूँ मैं पीएचडी होल्डर हूँ इस प्रकार से सब हर कोई बता रहा था मैं कौन हूँ क्या मेरा डेजिग्नेशन है हाँ प्रभुपाद ने कहा हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है उन्होंने कहा हम तो एक ही डेजिग्नेशन में इंटरेस्ट रखते वो क्या है भक्त भगवान का भक्त बनना ये सारी उपाधि हमारे हमने अपने पूर्व जीवन में हजारों बार प्राप्त की है जिसके कारण हम पुनरअपि जननम पुनरअि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तारे बार बार उसी चक्कर में पड़े हैं उसको हमने प्राप्त किया है तो प्रभुपाल ने कहा कि वास्तव में लाइफ में कुछ बनना है तो हम क्या करें भक्त बने उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं अर्जुन बेस्ट योद्धा का लेकिन उसके ऊपर क्या कवरिंग था वो बेस्ट कृष्ण का डिवोटी था उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड है पूरे वर्ल्ड का राजा था मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सनालिटी अर्जुन और एक्सपर्ट था मैनेज करने में हर चीज में लेकिन बेस्ट क्वालिटी क्या थी वो कृष्ण के भक्त थे तो बाकी चीजों में हमें एक्सपर्ट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है वो प्रॉब्लम तभी है जब हम क्या नहीं है भगवान के भक्त नहीं है और वो सारी एक्सपर्टीज हमें दुख दिए दिए बिना बिना कष्ट रहने तो इसलिए है है ये ये जो कार्तिक कृष्ण का अटेंशन प्राप्त करने का इजी मंथ है या कृष्ण को इम्प्रेस करने का ये मंथ है कृष्ण के लिए आप थोड़ा भी करोगे इस कार्तिक में है तो कृष्ण आपके हो जाएंगे कृष्ण कहते हैं नेहा विक्रमना कोई व्यक्ति मेरी थोड़ी भी सेवा कर लेता है सुअलश धर्मश थोड़ा भी करता है मेरे लिए त्रायते महतो भया मैं उस व्यक्ति को उसके महान से महान भय से रक्षा करता हूं हमारी कौन रक्षा कर सकता है संसार जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था उसके पांच पति इतने इतनेट योद्धा थे फिर भी उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं उस बेचारी द्रौपदी को किसको पुकारना पड़ा कृष्ण को हे कृष्ण हे यादव हे गौरका देश मथुरा नाम आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए कृष्ण आते हैं साड़ी के रूप में आते हैं है ना और उसको क्या करते रक्षा करते दुशासन उसको नग्न करने में लगा हुआ है साड़ी छुड़ाने में लगा है लेकिन कृष्ण जब उनके लाइफ में आए तो बाकी सारी चीजें पराजित हो जाती हैं तो उसी प्रकार से हमारा प्रयास होना चाहिए अपने लाइफ में कृष्ण को किस प्रकार से हम लाए तो ये जो कार्तिक है कृष्ण को अपने जीवन में लाने के लिए है कृष्ण को इम्प्रेस करने के लिए है कृष्ण का अटेंशन प्राप्त करने के लिए है इसलिए आ, कृष्णा को तो भक्त वत्सल कहा गया है कृष्ण के कई गुण हैं उनमें उत्कृष्ट गुण हैं कि वो बहुत दयालु हैं और विशेष रूप से अपने भक्तों के प्रति इसलिए कृष्ण को भक्त वत्सल कहा गया है हाँ जैसे जो गाय है वो बछड़े के प्रति कितनी प्रेम होती है हाँ तो वैसे ही भगवान हमारे अंदर चाहे कुछ कमियाँ क्यों ना हो लेकिन हमारे अंदर कृष्ण की सेवा करने की सिंसेर डिजायर है और बाकी चाहे जितनी मर्जी कमियां हो कृष्ण उसको भुला देते हैं कृष्ण उसको अनदेखा करते हैं और कृष्ण हमें अपने नजदीक स्थान प्रदान करते हैं ये उनकी भक्त वत्सलता है वत्सलता मतलब है बछड़ा हाँ गाय का बछड़ा है ना जैसे मैं अभी दस दिन पहले पूना में था कुछ कार्य के लिए और फिर मैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए गया था हम विलेज में तो मदर फादर विलेज में रहते हैं तो वहाँ उनके पास जब मुझे निकलना था एक दिन स्टे किया और दूसरे दिन मैं निकल रहा था बैग्स वगैरह लेकर जैसे घर से बाहर कदम डाला तो उसे क्षण जो उनके गाय थे पेरेंट्स के पास गाय हैं तो उनमें से एक गाय ने तुरंत बछड़े को जल दिया मैंने जैसे पाओ बाहर डाला तो बहुत ऑस्पिशियस है मैंने शास्त्र में पढ़ा था तो मैंने कहा नहीं मैं देखता हूँ उस बछड़े को देखता हूँ तो मैं गया गाय ने जैसे जन्म दिया एक मिनट में मैं वहां तो गाय बल्कि वो बछड़े में बहुत सारी गंदगी थी बहुत सारे लेयर्स थे ना ब्लड और बहुत सारी चीजें तो गाय जैसे उस बछड़े को देखा वो इतने उत्साह से इतने तेजी से उसको चाटने लगी बहुत फास्ट चाटने लगी उसके कान उसका फेस उनका उसका पूरा बॉडी और पहले तो बहुत इतना सुंदर नहीं लग रहा था लेकिन जैसे गाय ने उसको चाट लिया पूरी तरह से वो बछड़ा बहुत अधिक सुंदर हुआ कुछ ही मिनटों में तो इसी कारण से कृष्ण को ये जो कार्य है गाय का बछड़े के प्रति ये जो प्रेम की भावना है इसी कारण से कृष्ण को यह नाम पढ़ा है भक्त वत्सल क्योंकि जिस प्रकार से गाय नहीं देखती कि अरे कितनी गंदगी लगी हुई है उस बछड़े के ऊपर नहीं प्यूरिफाई करते है, उसको क्लीन करती है, शुद्ध करती शुद्ध तो उसी प्रकार से हमारे पास चाहे जो मर्जी दुर्गुण हो आ, लेकिन जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं सिंसियर इच्छा के साथ तो ईमानदारी के साथ तो कृष्ण क्या करते हैं हमें बहुत तीव्रता से प्यूरिफाई करते हैं और हमारे पास जो क्वालिटी नहीं है योग्यताए नहीं है गुण नहीं है वो सारे गुण हमें प्रदान करते हैं और फिर हम वंडरफुली कृष्ण की सेवा कर पाते हैं कृष्ण का गुणगान कर पाते हैं इसलिए कृष्ण भक्त वत्सल है तो ऐसे कृष्ण को प्राप्त करना बहुत टफ है कठिन है इसलिए भगवान को कहा गया है असम उर्ध्व असम ऊर्धव का मतलब है नाम उनके कोई बराबर है तो ऐसे भगवान असम उर्ध्व है उनको प्राप्त करना बड़ा कठिन है लेकिन वही कृष्ण बहुत सरल हो जाते हैं एक सरल व्यक्ति के लिए सरल भक्त के लिए इसलिए शास्त्र कहते हैं सदा मुक्तोपी बद भक्त स्नेह रज्जु सदा मुक्तो भगवान सदैव मुक्त है लेकिन भगवान फिर भी बन जाते हैं कैसे बनते हैं भक्तना स्नेह रज्जु भक्त के स्नेह फेक्शन जो प्रेम है उसके रस्सी से भगवान को बनते हैं अजीत तो भी जीतो हम भगवान का एक नाम अजित आजीत है अजीत का मतलब है उनको जीता नहीं जा सकता लेकिन फिर भी कौन उनको कौकर करता है कौन जीतता है जिबोटी भगवान के जो भक्त हैं हाँ उनको वश में नहीं किया जा सकता फिर भी भगवान को वश वश किया करते हैं उनके जो भक्त हैं हाँ इसलिए कृष्ण को भक्त वत्सलता का ये जो गुण है वो हाँ, उनका प्रदर्शित होता है तो कार्तिक ये कार्तिक महीना बहुत पावरफुल है बहुत इफेक्टिव है क्योंकि कृष्ण को ये कार्तिक बहुत अधिक प्रिय है कार्तिक में व्यक्ति कृष्ण की थोड़ी सेवा करता है कृष्ण उसको एक पहाड़ के समान देखते हैं अरे इतनी मेरी सेवा की है एक नाम उच्चारण कर रहे तो कृष्ण देखते हैं इसने करोड़ों नामों का उच्चारण किया है तब तो सोचो मालाउंगा आप जप करते हो तो और कार्तिक में थोड़ी सेवा थोड़ा नाम थोड़ा भी आप कृष्ण कथा को सुनते हो अटेंटिवली कृष्ण देखते अरे मेरे बारे में सुन रहा है आप इस संसार में भी देखो कोई व्यक्ति आपके बारे में बात करता है आपके बारे में बोलता है आपके बारे में सुनता है तो आपको लगता है ना कि नहीं आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो आप उसके फेवरेबल हो जाते हैं फेवर में तारे करते हैं तो वैसे ही कृष्ण है कृष्ण देखते हैं कि ये जो व्यक्ति ये पर्सन मेरे बारे में सुन रहा है तो कृष्ण बहुत अधिक आनंद अनुभव करते हैं तो इसलिए कृष्ण को प्राप्त करना इस कार्तिक में बहुत सरल है यदि हम क्या करते हैं कार्तिक में इन चीज़ों को एक्स्ट्रा एंडेवर एक्स्ट्रा एंडेवर करते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तो हम थोड़ी देर के लिए भगवान की जो विशेष लीला है कार्तिक की दामोदर लीला उस पर चर्चा करेंगे हाँ तो दामोदर भगवान को दामोदर कहा जाता है कृष्ण के आनंद नाम है कृष्ण के कई सारे नाम हैं उनमें एक दामोदर है तो दामोदर का मतलब क्या है दाम का मतलब रस्सी और उदर का मतलब पेट या कमर जहाँ भगवान को माता यशोदा ने बांधा था रस्सी के द्वारा इसलिए उनको दामोदर कहते हैं तो परम भगवान कृष्णा ब्रज भूमि वृंदावन में कई प्रकार की लीलाएं करते हैं आनंद लीलामय्रह आय हेमांग दिव्य छवि सुंदर आय तस्में महाप्रेम तो इस प्रकार से कृष्णा आनंद से भरे हैं और बहुत सौंदर्य है उनमें बहुत सुंदरता है कृष्ण का नाम कृष्ण है क्योंकि वो क्या है इति इति कृष्ण। कृष्ण। आत्म पर्यंत इति वो कर अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं ऐसे नहीं कि दूसरों को आकर्षित करते हैं बल्कि शास्त्र कहते हैं कृष्ण अपने आप स्वयं के सुंदरता से आकृष्ट हो जाते हैं है कि नहीं कृष्ण स्वयं की सुंदरता से आकृष्ट होते हैं भगवान जब द्वारका में थे तो द्वारका के एक बाहर निकल रहे थे अपने महल से के महल से। तो वहाँ एक पिलर था, बड़ा सा पिलर, से बने हुए पिलर हाँ तो भगवान जैसे निकल रहे थे तो उन्होंने अचानक पिलर की ओर दृष्टि डाली देखा पुरुष है उसमें कृष्ण के मुंह से शब्द निकले वहा वो कहते चमत्कारिक पुरुष ये चमत्कारिक पुरुष कौन है यहाँ जो खड़ा है फिर बाद में कृष्ण को समझ में आया कौन है मैं स्वयं एक बार कृष्ण अपने गोप सखाओं के संग में गोचारण करने के लिए जा रहे थे गोवर्धन की ओर वृंदावन से तो वहाँ जब गाय आगे जाती हैं तो गायों का जो खूर के जो चिन्ह है मार्ग है वो मिट्टी में पड़ते हैं तो उसमें पानी भरा हुआ था तो कृष्ण बहुत तेजी तो तो हिलने पा रहे थे अरे ये कौन ब्यूटीफुल बालक है ये सुंदर बालक कौन है फिर बाद में उनको पता चला ये कौन है मैं हूँ तो इस प्रकार से कृष्ण जो विशेष चार गुण एक्स्ट्रा है उनमें से एक है रूप माधुर्य भगवान में कृष्ण में रूप माधुर्य बहुत अधिक है सौंदर्य खान है सुंदर सुंदरता से कृष्णा भरे हुए हैं तो ऐसे कृष्णा जो वृंदावन में कई प्रकार की लीलाएं करते हैं और कृष्ण का इस जगत में आने का केवल एक मेव कारण है कई कारण हो सकते हैं लेकिन एक मेव कारण क्या है केवल केवल केवल अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना और कृष्ण का एक में बिजनेस है उसी प्रकार से भक्तों का भी एक में बिजनेस है क्या भगवान को आनंद प्रदान करना ऋषि केशव सेवनम भक्ति रुचते भक्ति क्या है बहुत सरल है अपनी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को सर्व करो कान के द्वारा सुनो आंखों के द्वारा देखो नाक से तुलसी और पुष्प आदि सुगंध लो वाणी से जीवा से कृष्ण कथा करो कृष्ण के बारे में बोलो कृष्ण के नाम का उच्चारण करो कृष्ण कीर्तन और जो शरीर है से भगवान की परिक्रमा करो नाचो कूदो हाथों से सेवाएं करो तो इस प्रकार से इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में एंगेज किया जा सकता है तो ऐसे भगवान केवल भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं उनका एक बिजनेस है और विशेष रूप से अपने वृंदावन के जो डिवोटीज है। जो में हैं तो माता यशोदा और नंद महाराज सर्वाधिक तो आनंद अनुभव करते हैं सबसे अधिक आनंद उनको महसूस होता है तो ऐसे नंद महाराज और यशोदा सदैव कृष्ण के कार्यो में मग्न रहते थे श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे तो उन्होंने किसी एक अमेरिकन युवक ने प्रश्न पूछा स्वामी जी बताओ ये यशोदा ही कृष्ण की माता क्यों है और कोई स्त्री क्यों नहीं है कृष्ण की माता प्रभुपा का बहुत सरल है क्योंकि ये जो यशोदा है ये कृष्ण सेवा का सर्वाधिक टेंशन लेती रहती है सर्वाधिक कृष्ण सेवा का चिंता करती रहती है यही एक क्वालिफिकेशन है कृष्ण की माँ बनने का और यही एक क्वालिफिकेशन है कृष्ण का भक्त बनने का इस जगत में हम कई चीजों का टेंशन ले रहे हैं और वो टेंशन हमें तपाता है दुख देता है लेकिन यहाँ भगवान की भक्ति में भगवान की सेवा का आप चिंता लेते हो टेंशन लेते हो तो वो क्या है भक्ति ठाकुर कहते तोमार सेवा या दुख का है जग से परम सुख हे कृष्ण आपकी सेवा में जो कष्ट है ना वो कष्ट महसूस नहीं होता बल्कि वो आनंद की वृद्धि कराता है तो इस प्रकार से माता यशोदा सदैव 24 फोर आवर्स और कितने दिन थ्री सिक्सटी वहां तो डेज नहीं है काल नहीं है टाइम आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं है। तो माता यशोदा सदैव कृष्ण सेवा के चिंतन में लगी रहती है हाँ तो कृष्ण एक दिन दीपावली का दिन था सुबह के समय में कृष्ण सो रहे थे और माता यशोदा सदैव कृष्ण के पास सोती है और वो जल्दी नहीं उठती जब तक कृष्ण नहीं उठे हो तो लेकिन दीपोवाली के दिन अर्ली मॉर्निंग सो रहे थे बहुत में थे माता यशोदा उठी में उठी ब्रह्म में सुबह बहुत जल्दी उठी क्यों उठी क्योंकि माता यशोदा को कृष्ण का कृष्ण के लिए कई सारे व्यंजन बनाने थे कृष्ण के लिए मखन तैयार करना था दही और कई सारे पदार्थ बनाने थे इसलिए है माता यशोदा उठे और दौड़कर भागे दूसरे स्थान में जहां उन्होंने अपने कपड़ों को टाइट किया और एक मटका लिया और मंथन करने लगी दधी मंथन करने लगी अभी माता यशोदा दूसरे रूम में है कृष्ण एक रूम में सो रहे हैं तो माता यशोदा को फिर भी बहुत दुख हो रहा है कि मेरा ये जो बालक है कृष्ण है उनको मैं देख नहीं पा रही हूँ उनके मुख कमल मुझसे दूर है तो माता यशोदा चिंतन कर रही थी दुखी थी एक प्रकार से वेदना महसूस कर रही थी लेकिन उसी क्षण माता यशोदा तीन प्रकार से अपने आप को कृष्ण में उन्होंने एंगेज रखा था एक तो अपने शरीर से कृष्ण के लिए लेबर कर रही थी है ना कार्य कर रही थी मंथन करना दही मंथन करना कितना इजी है नहीं आजकल तो मिक्सर आ गया मिक्सी और कई सारे मशीन आ गए हमें बटन दबाओ सब कुछ रेडी है ना लेकिन वहाँ कृष्ण की सेवा के लिए वो आलसी नहीं थी माता यशोदा वो कहते वो कहे कि लाइट नहीं है अभी नहीं बना सकते हम मिक्सिक खराब हो गया नहीं वहाँ वो सब नहीं चलेगा कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को डालो कृष्ण यही देखते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो माता यशोदा दबी मंथन करने लगी अपने शरीर से पसीना निकल रहा है और लेकिन साथ साथ अपनी वाणी से क्या कर रही थी कृष्ण ने जो लीलाएं कार्य किए थे उनके संबंधित गीतों को गाते जा रहे थे और मन में सोच रहे थे कि जो ये मक्खन निकलेगा वो मैं कृष्ण को खिलाऊंगी इस प्रकार से उनका मन उनकी वाणी उनका शरीर सौ कृष्ण की सेवा में था ये परम भक्त का लक्षण है सदैव उसका मन उसका शरीर उसका की सेवा में नियुक्त रहता है और तो जब ये हो रहा था कृष्ण का वर्णन करते जा अकेले तो उस समय कृष्ण सो रहे थे जैसे नारद मुनि ने नारद मुनि को किसी ने पूछा भगवान कहा रहते हैं तो भगवान ने उनको बोला था कि ये मन भक्ता तत्र तिर नाराज हे नारद मेरा भक्त मेरे गुणों को गाता रहता है बोलता रहता है वहां मैं निवास करता हूँ मुझे किसी किसी और और जगह ढूंढने का प्रयास मत करो मैं तो जहां मंदिर आदि छोड़कर वहां भागता हूँ जहाँ मेरे बारे में चर्चा हो रही है मेरा कीर्तन आदि हो रहा है मेरे गुणों का गान हो रहा है तो ऐसे माता यशोदा कृष्ण का गुणगान कर रहे थे तो कृष्ण अपनी नींद भी छोड़कर कहा क्या करते भागते अरे मदर यशोदा इतना स्वीटली मेरे बारे में बोल रही हैं गा रही हैं तो उठते उठते तो पहले देखते हैं कि माता यशोदा नहीं है तो उनको लगा कि क्या हो गया आज माता को कहाँ चली गई तो कृष्ण उस स्थान से चलते हुए जाते तो सामने देखते हैं माता यशोदा दही का मंथन कर रहे हैं और कृष्ण जाते हैं और सीधा जो मथनी है मंथन करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पकड़ते हैं पकड़ कर रोक देते हैं माता यशोदा समझ गए और कृष्ण को बहुत भूख लगी थी सुबह सुबह तो कृष्ण कोई भूखे उस भौतिक चीज के लिए नहीं है भगवान तो आत्मा राम है आप है उनको आनंद प्राप्ति करने के लिए ये भूख प्यास सर्दी गर्मी ये सब हमारे लिए है ये जड़ देह के लिए है भगवान के लिए सब चीजें नहीं है भगवान तो संतुष्ट है भगवान को तो, तो मदर माता यशोदा के प्रेम की भोगती है वो गए और उस मथनी को पकड़ा माता यशोदा ने समझ गई कि कृष्ण क्या चाहते हैं अपने गोद में लेना चाहते कृष्ण चाहते कि मैं उनको अपने गोद में ले लू तो माता यशोदा की जो गोद है वो कृष्ण की प्रॉपर्टी है कृष्ण का पूरा अधिकार है किसकी गोद में जाके बैठना यशोदा माता के तो कृष्ण को गोद में उठाया और कृष्ण को देखा कृष्ण के सौंदर्य को देखती जा रही, पान करा रही थी बहुत उन्नत प्रेम का धरातल है भगवान के प्रति भगवान का जो भक्त है वो सदैव अपना मन अपना हृदय कृष्ण के विचारों में निमग्न करता है और सागर की भांति उसके हृदय से कृष्ण के गुणों की महिमा निकल पड़ती है तो ऐसे यशोदा माता जब सोच रही थी रो रही थी साथ साथ, यशोदा माता ने देखा सामने जो है है, या चुला है, उसके ऊपर दूध के गिर रहा था गिरने ही वाला था यशोदा माता ने सोचा अरे वो दूध वहां से गिर रहा है, तो उन्होंने सोचा नहीं और कुछ अब कृष्ण को घमंड हो गया था जब दूध पीते पीते कृष्ण सोच रहे थे देखो मैं कितना होश्यार हूँ कितना बुद्धिमान हो माता यशोदा अपना मंथन कर रही थी उसको मैंने रोक दिया और वो बेचारी सब काम बंद करके मुझे लेके बैठे मैं कितना एक्सपर्ट हूँ हाँ तो उनको घमंड हो रहा था गर्व हो रहा था लेकिन उसी क्षण यशोदा माता ने उनका घमंड चुड़ छूर कर दिया जैसे भगवान बहुत एक्सपर्ट है किसी के घमंड को शकना करने के लिए हाँ वैसे ही भगवान के भक्त भी भगवान के घमंड को सहने करते माता यशोदा ने उठाया रख दिया अभी बैठ हमें और वो दौड़ पड़ी वहां दूध को बचाने के लिए तो एक प्रकार से कोई सोचेगा ये क्या प्रेम है रामा यशोदा का वो कृष्ण को वह छोड़ रही है और अपने दूध के लिए बचा रही दूध कृष्ण से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं तो लेकिन वो दूध बचाने गए थे क्योंकि वो विशेष दूध कृष्ण के लिए उन्होंने रखा था दोनों चीजें कृष्ण के लिए कृष्ण को छोड़ा भी कृष्ण के लिए किसके लिए हाँ हम नकल नहीं कर सकते ये भक्तिमय सेवा का उन्नत अंडरस्टैंडिंग है तो जब माँ यशोदा जाती हैं दूध को बचाने के लिए क्योंकि यशोदा माता स्वयं दही मंथन करने में लगे थी तो क्यों यशोदा माता दही मंथन कर रहे थे क्योंकि वो सोचते थे कि ये मेरा पुत्र है यशोदा का प्रेम इतना अधिक था कृष्ण के प्रति उनको ये विचार सहन नहीं हो रहे थे कि कृष्ण के लिए मैं किसी नौकर को लगाऊं कि दही मंथन करो या नौकरानी को लगाऊं कि दही मंथन करो अर्थात कृष्ण खाएंगे ये विचार यशोदा माता को सहन नहीं हो रहे थे इतना प्रेम वो स्वयं लग पड़े और दूसरा क्या था कि माता यशोदा सोचते थे कि सदै मेरे गोपीता सदैव कंप्लेन करती रहती हैं कि मेरा बालक हमेशा दूसरों के घरों में जाके मक्खन आदि की चोरी करता है और क्या मेरे घर में वो क्वालिटी ब्रांड नहीं है हम सोचे ना डिफरेंट ट्रेडमार्क ब्रांड्स है तो क्वालिटी मक्खन में नहीं दे पा रही हूँ दही नहीं दे पा रहे हो मिल्क नहीं दे पा रही हूँ माता यशोदा क्या किया वो समय यशोदा माता ने उनके गायों में कुछ ऐसे गाय थी जो कलरफुल और सुगंधित दूध देती थी कैसा दूध था कलरफुल घासन बनाते थे की इतना माता सोचती थी कि आप किसी का कंप्लेन नहीं आना चाहिए ये यदि कृष्ण ग्रहण करेंगे तो कोई भागेंगे नहीं वो दूसरों के घरों में लेकिन कृष्ण वास्तव में आ, ऐसा नहीं कि उनको मिल नहीं रहा था इसलिए भाग भाग रहे थे। भाग रहे थे, थे। थे। बल्कि कृष्ण वृंदावन के के के जो हैं, वो वो इतने इतना प्रकार दही के या मक्खन आदि बनाते थे। और वो सारी गोपियां बनाते बनाते सोचते थे कि कृष्णा को आना चाहिए और इसको चुरा के खा लेना चाहिए और फिर वो कंप्लेन भी करते थे डिजायर क्या थे हाँ ये इच्छा हाँ मतलब हम जब भोग लगाते भगवान को घंटे बजाते रहते बजाते रहते भगवान आए कि नहीं आए खाके चले कि नहीं गए यह हमें पता नहीं रहता लेकिन वहाँ वो जो गोपिकाएं हैं वो इतने अफेक्शन इतने प्रेम की भावना से दही दूध आदि का मंथन करती हैं कि कृष्ण जहाँ मर्जी हो ब्रज में वहां से भाग के उनके घरों में जाएंगे चाहे अंधेरे रूप में वो दूध दही मक्खन रहता हो उसको ग्रहण करेंगे क्योंकि उसमें क्या भरा हुआ है प्रेम भावग्राही जनार्दन भगवान है को अर्पित करने की तो भगवान कृष्ण को एक बार एक गोपी ने पकड़ा आ, जिनका नाम प्रभावती था क्या नाम था प्रभावती प्रभावती ने उनको रेड हैंड पकड़ा कैसे पकड़ा वाइट हैंड या रेड हैंड हैं कैसे अभी दही में दूध में हाथ या मक्खन में हाथ डालेंगे तो हाथ कैसे होगा और फिर कैसे कहेंगे आप रेड हैंड नहीं व्हाइट हैंड पकड़ा कृष्ण को जैसे पकड़ा वो प्रभावती ने कहा अभी ले चलती हूँ यशोदा के पास तो प्रभावती ने हाथ पकड़ा कृष्ण का ले चली उनको पकड़ते पकड़ते और उसने अपना पल्लू डाला था पीछे कृष्ण का हाथ पकड़ के जा रहे आगे देखते हुए जा रहे पीछे देखने ही नहीं है किसको पकड़ा है कृष्ण एक भे तो फिर गए कहाशोदा है यशोदा तो यशोदा माता अपने महल से बाहर आई हे प्रभावती क्या हुआ तो प्रभावती ने कहा देखो देखो मैं हर बार शिकायत करती थी और आप कभी भी विश्वास नहीं कर रहे थे रेड हैंड पकड़ के लाई हो तो यशोदा माता ने उस बालक को देखा तो वो बालक कृष्ण नहीं थे वो कौन थे वो प्रभावती के अपने पुत्र थे यशोदा ने कहा तुम पागल तो नहीं हुई अपने बेटे को को मेरे पास लाई तो ये, ये लज्जित हो जाती है। फिर वो पुत्र कंधे में उठाती है और वापस जाने के लिए निकलती है तो जैसे वापस जा रहे थे तो वो बालक कौन उनका पुत्र नहीं था वो कौन था कंधे में कृष्ण थे उन्होंने कहे प्रभावती देखो देखो हाँ तुम ऐसा करोगी इस बार तुम्हें तुम्हारा उत्तर बना हो अगली बार मुझे पकड़ के ले जाओगे तुम्हारा पति तुम्हारे साथ चला तो डरे हुए थे और उसने भी रस्सी ले ली और रस्सी लेकर कृष्ण को तो बांधने के लिए तत्पर हो गई जब वो बांधने बांध रही थी ट्राई कर रहे थे बांधने का तो उस समय वो बांधे नहीं जा रहे थे कृष्ण अभी पसीने छूट रहे थे उस गोपी के उन्होंने कृष्ण को कहा कृष्ण तुम्हें तो बताओ कैसे तुम्हें बांधा जा सकता है, है, ना? तो, वो ने बोला है। तो फिर कृष्ण कहते हैं कृष्ण को जिस खंभे से खड़ा करके वो बांधने वाले थे कृष्ण ने कहा आप खड़े हो जाओ उस गोपी को खड़ा किया और कृष्ण बांधने लगे बांधने लगे बांधने लगे बांध कर पूरा बांध दिया बहुत स्ट्रॉन्ग जो गांठ है वो मारी दो तीन गांठ मारी था छूटे ना और उन्होंने कहा इस प्रकार से बांधा जाता है मैं अभी जा रहा हूं। <laughs> से निकल पड़े तो इस से ब्रज भूमि है आ, सो घोषण नि जो हम दामोदराष्ट्रम गाते हैं उसमें सो घोषण सो घोषण ब्रज के डिबोटी उनको कृष्ण आनंद के सरोवर में डूबो देते हैं एक बार माता यशोदा ने कृष्ण को कहा देखो अभी गो का समय हो रहा है किसी बछड़े या गाय को पकड़ के ले आओ बेटा कृष्ण प्लीज हाँ लाओ लाओ किसी पकड़ के लाओ तो कृष्ण आए एक छोटे से बछड़े को पकड़ के लाए आ? जो उनके कंट्रोल में हो सकता है अभी वो छोटे से बालक है और जब घर के अंदर घुस रहे थे तो उनको आ? दही मक्खन आदि टंगा हुआ नजर आया वो बल के ऊपर वो जो बछड़ा था उसके ऊपर बैठ गए बैठ गए तो जो टंगा टंगा हुआ था उसको उन्होंने पकड़ा कुछ निकालने वाले वाले थे तो बछड़ा वहां से चला गया बछड़ा निकल जाता है और कृष्ण लटक के रहते और माता अंदर से चिल्लाती है कृष्णा हाँ कहाँ है अभी गो पूजा होने का समय आया है कहा है तुम्हारा बछड़ा कहा है तुम्हारे गाय आदि तो इस प्रकार से कृष्णा सदैव एक ही चेतना में रहते हैं कैसे मैं अपने भक्तों को आनंद के सागर में डुबाओ उनको आनंद प्रदान करो तो ऐसे हाँ जो कृष्ण हैं सदैव वो मग्न रहते थे और माता यशोदा इसी कारण से कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए इसलिए वो मक्खन आदि बना रहे थे लेकिन यहाँ जब माता यशोदा दूध को बचाने के लिए गई बल्कि वो शास्त्र कहते हैं कि दूध क्यों वहाँ से गिर रहा था क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सारी चीजें चेतन है।, लाइफ है सब में आ? वहां पर हर वस्तु बोल सकती है चल सकती सकती है, है, सब कुछ कर सकती। तो वो दूध सोच रहा था अरे तो कृष्ण वो सारा दूध माता ही कहेंगे तो मेरा क्या लाभ मैं अपने जीव में मेरे जीवन का क्या लाभ यदि मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर पाया तो वो दूध जिस बर्तन में था वो दूध सोचता था कि अच्छा है कि मैं अभी आत्महत्या कर लेता हूँ आग में पूछ जाता हूँ क्योंकि मैं किसकी सेवा नहीं कर पाऊंगा कृष्ण की क्योंकि वो माता ही दूध पी रहे हैं फिर मुझे पिएंगे नहीं तो क्या लाभ मेरे जीवन का दूध कहता है कि मेरा जीवन यदि कृष्ण की सेवा में नहीं है तो क्या लाभ तो इस प्रकार से माता यशोदा वहां जो आध्यात्मिक जगत की जो चीजें वो चेतन है शास्त्र कहते हैं कि वृंदावन में माता यशोदा जब राइस कुक करती हैं, तो उनको जैसे अभी आपके घरों में अभी तो प्रेशर कुकर आ गए पहले राइस बनाना हो तो आप रखो बर्तन में उसको ढक्कन डालो 10 बार जाते पक गया कि नहीं देखते हैं ना तो लेकिन माता यशोदा राइस स्टोव के ऊपर या चूल्हे के ऊपर ढक के बाहर जाते थी और बाहर जाकर गोपी के संग में कृष्ण कथा करती रहती थी चर्चा करते थे और जब उनको वहां से वो पुकारती थी रहे राइस तो पुक हो गए कि नहीं हुए तो वहां से जो चावल है वो में पक गया शास्त्र कहते हैं तो कृष्णा ने देखा कि माता यशोदा मुझे छोड़ के गई है तो उन्होंने पत्थर लिया उस मटके को तोड़ा जिसको माता यशोदा उनके लिए मंथन कर रही है फिर वो वहाँ से भागते हैं भागकर जाते हैं दूसरे रूप में जहाँ दही और मक्खन आदि टंगा हुआ था एक मुखल लेते हैं उसको उल्टा करके उसके ऊपर खड़े होकर वो निकालते हैं खुद खाते हैं बंदरों को बाँटते हैं जब यशोदा माता आकर देखती कि क्या हुआ देखती कि तोड़ा है तो वो सोचती हैं ये किसका काम होगा किसका कृष्ण था तो माता यशोदा हाँ अभी बहुत गुस्सा हो जाती हैं उनका एक मिशन है यशोदा माता का क्या मिशन है माता यशोदा अपने हाथ में छड़ी लेती हैं और वो सोचती है कि ये जो बालक है ये पुरुषोत्तम है मतलब सब में क्या है उत्तम है और इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है ये बहुत शरारत से करता है और इसको ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दो चीजें चाहिए कैरेक्टर के लिए तो उसी प्रकार से माता ने कहा अभी तो इसको दंडित करोगी ताकि ठीक हो जाएगा नहीं तो ये पुरुष सकता है। तो फिर यशोदा माता ने छड़ी हाथ में लिया और गई और कृष्ण जिस पर खड़े थे जैसे चोर होता है जिसकी दो आंखें नहीं होती चोर के पास बहुत आंखें होती इधर उधर देखते रहते हैं दे, हजारों दिशाओं में देखता है हाँ घर का व्यक्ति जिसके घर में चोरी हो रही उसको है उसको ज्यादा कुछ चीजें नहीं दिखाई देती तो माता यशोदा गई तो कृष्ण अपनी कई ना? कई बार इधर उधर देख रहे थे कोई मुझे देख तो नहीं रहा है माता यशोदा आ तो नहीं रही है तो फिर कृष्ण देखते हैं कि माता यशोदा आ रही है और वो खाली हाथ नहीं आ रही है उसका हाथ भरा हुआ है किससे भरा हुआ है शरीर से अब देखो जैसे शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में हाँ आप जाते हो या गुरु या साधु को मिलने जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए टेम्पल में जाते है तो कुछ ना कुछ लेके जाओ भगवान के लिए पत्र पुष्पम फलम तो यहाँ माता यशोदा कुछ नहीं ले जा रही है हाथ में क्या ले जा रही है छड़ी और बाद में क्या लेती है रस्सी प्रभुपाल एक लेक्चर में कहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर में छड़ी लेके जा रहा है भगवान को हाँ दिखाता हूँ आपका अभी क्या रस्सी लेके जा रहा है आपको मानता ये अधिकार किसको है केवल यशोदा माता का तो यशोदा माता छड़ी लेकर आई कृष्ण डर गए कांपने लगे बल्कि कृष्ण के नाम से पाप कांपते हैं कृष्ण का नाम लेने मात्रा से हजारों हजारों पाप राशि खत्म हो जाती हैं पाप के जो माउंटेन से वो टूट पड़ते हैं जो ये सूर्य है कृष्ण के भय से रोज पोधित होता है रोज अस्त होता है सारे देवता ब्रह्मा विष्णु दुर्गा गणेश वरुण इंद्र चंद्र ये सब क्या है कृष्ण के भय से सेवा में लगे हुए हैं कार्यरत है तो वैसे ही आ, लेकिन वही कृष्ण जिनसे सारा जगत भयभीत है वही कृष्ण कृष्णीत है आज तक लगभग कृष्ण तीन साल तो ये लीला महावन में हुई थी गोकुल में कृष्ण तीन साल चार महीने के लिए महावन में थे उसके बाद छठी कर आए फिर डीग काम फिर नंदागांव जाके रहे तो ऐसे कृष्णा वहां हम दो आयु में तो पहली बार कृष्ण ने माता यशोदा के आज छड़े थे कृष्ण भागने लगे भागेंगे सोचा ऐसी जगह भागता हो जहां मेरी पिटाई से बच जाऊंगा जैसे कोई बच्चा शरारत करता वो कहां है वो कहा भागता है माँ माँ माँ पीछे लगे तो पिता के पास जाएगा जहाँ पिताजी है बहन है भाई सब लोग बैठे उधर जाएगा ताकि पिटाई से बचेगा तो भगवान ने भी ऐसे योजना बनाई वो भागे मेन गेट से बाहर जहाँ बहुत सारी गोपीकाएं हैं उनके मित्र वगैरह हैं जैसे बाहर भागे तो उनको लगा हमें बच गया दोनों हाथ ऊपर किए उन्होंने हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम उन्होंने तो हमें बच गया लेकिन आज मैं यशोदा माता के हाथ से बच नहीं सकती कोई नहीं बचाने वाला हा? हा? जैसे कहते कृष्ण मारे कृष्ण मारे कृष्ण मारना चाहे इस संसार में कोई उनको बचा नहीं सकता जय द्रथ को मारना चाहते थे कृष्ण कोई और बचा पाया उनको नहीं और कृष्ण जिनकी रक्षा करना चाहते हैं कोई उनको मार नहीं सकता अर्जुन की कैसे रक्षा की भगवान ने तो वैसे ही आज यशोदा माता यदि मारना चाहे तो कृष्ण भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते कोई और उनको बचा नहीं सकता तो फिर माता यशोदा ने छड़ी उठाई और मारने वाले को देखा बहुत डरा हुआ है भयभीत हो गया है कांप रहा है आंखों से आंसू उनकी धारा बह रही है और आपने आंखों आंसू पहुंच रहे हैं जनरली क्या होता था कृष्ण जब भी रोते थे तो सदैव माता यशोदा उनके आंसू पहुंचते थे कृष्णा सोचने लगे एक हाथ तो मेरा पकड़ा ही माने और दूसरे हाथ में छड़ी है क्यों क्यों नहीं मेरे को नहीं पहुंच रही है, इसे क्या हो गया है? तो कृष्ण बहुत सोच रहे थे विचार कर रहे थे डरे हुए थे फिर कृष्ण स्वयं ही अपने आंसू पहुंचने लगे जो कजल हम काजल लगाया हुआ था उससे हूरा काला हो जाता है और इस दिन वहांती देवी भी गए थी हाँ वहाँ कौन गई थी गोकुल में कुंती ने ये सब दृश्य देखा था तो वहाँ जब कृष्ण को ये सब हो रहा था तो कृष्ण चिल्ला रहे थे हे hey, बलराम मुझे बचाओ हे hey, रोहिणी माता मुझे बचाओ और वहाँ ना रोहिणी माता थे उस दिन ना बलराम थे नंद महाराज के जो भाई है उपनंद, उनके घर में विशेष प्रोग्राम था जैसे आनंद उत्सव है वैसे भी वहाँ भी कोई उत्सव होगा तो वहाँ स्पेशल इन्विटेशन था उसमें ये बलराम भी गए थे और माता रोहिणी भी गई थी तो अभी कृष्ण को बचाने वाला कोई नहीं नंद महाराज तो वैसे ही कुछ अपने कार्य से बाहर थे तो फिर कृष्ण ने देखा कोई बचाने वाला नहीं है तो फिर माता यशोदा उनको कहती है आज मैं तुम्हें बहुत दंडित करोगी तो उनको बांधने का विचार करती हैं तो जिस मथनी से मंथन कर रहे उसकी जो रस्सी है वो माता यशोदा ने छोड़ी और लाकर कृष्ण को बांधने लगी बांध रहे थे तो रस्सी छोटी पड़ रही है फिर कृष्ण ने माता यशोदा ने और रस्सियां लाई फिर भी छोटी है यशोदा माता ने देखा दो आश्चर्य क्या दो आश्चर्य अरे मैं जब भी इस बालक को बांध रही हूं हमेशा ये जो रस्सी है दो ही उंगलियां कम पड़ती हैं जितनी मर्जी रस्सियाँ में जोड़ू और दूसरा क्या इस बालक की जो कमर है उदर है वो उतना ही है ऐसे नहीं की कृष्ण बिल्कुल फुटबॉल की तरह बड़े होते जा रहे कमर नहीं साइज वैसा ही है उनके कमर का पेट का माता यशोदा कहती मैं इसको रोज कपड़े पहनाती हूँ सुलाती हूँ नहलाती हूँ तो इसकी कमर तो मेरे हाथ में आती है छोटे बच्चे की आती नहीं। नही माँ एक हाथ से कमर पकड़ती है और मारती है स्नान कराती कपड़े पहनाती कहती रोज में ये सब करती हूँ कमर इनके हाथ में आने वाली और आज क्या हो रहा है कि इस कमरे में कई किलोमीटर की रस्सियाँ बांध रही हो फिर भी वो पूर्ति नहीं हो रही हैं तो यशोदा माता ये सोच रही थी तो भगवान कि जो शक्तियाँ हैं पराश शक्ति विविध है भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं तो कृष्ण के साथ जब हो रहा था तब तो सब लोग देख रहे थे सारी गोपिकाएँ दूर से देख रहे थे तो मजा कहते और रस्सियाँ लाती हूँ दूसरी गोपियाँ कहती यशोदा को रस्सियाँ ले लो तो और देती हैं तो उस समय समय सुबह के में जब माता यशोदा ये, ये सब कर रहे थे तो कृष्ण के हृदय में एक इच्छा का उदय हुआ था क्या इच्छा थी कृष्ण ने देखा कि बाकी सारे उनके छोटे छोटे मित्रगण है वो खिड़की से देख रहे हैं सब चीजें और वो कह रहे चलो खेलने के लिए चलते हैं कृष्ण के डिजायर थी बाहर जाने के लिए लेकिन अब ये माता यशोदा तो सारे दरवाजे बंद करने वाले हैं रस्से से बांध दिया तो अभी कहा जा सकते दरवाजा खुला हो तो भी नहीं जा सकते तो कृष्ण की इच्छा थी बाहर जाने की इसलिए भगवान की एक शक्ति विभू शक्ति वो आकर उनकी कमर में निवास करती है उधर और जिससे विभू शक्ति विभू का मतलब बड़ा विशाल और आनु का मतलब छोटा तो इसी कारण से हाँ कृष्ण को बांध नहीं पाई बहुत लग रही थी फिर फाइनली कृष्ण ने देखा कि माता ईश्वर इतना प्रयास कर रही है हाँ एक उंगली क्या है प्रयास और दूसरा क्या है भगवान की कृपा तो कोई भक्त भगवत सेवा के लिए भगवत प्राप्ति के लिए एंडेवर करता है सिंसियरली प्रयास करता रहता है अपने जीवन में तो कृष्णा करोदय पिघलने लगता है अरे कितना ही प्रयास कर रहा है मेरी सेवा के लिए मेरे प्रचार के लिए मेरे नामों का उच्चारण करने के लिए हाँ मेरी मेरी महिमा का दान करने के लिए तो कृष्ण द्रभित हो जाते हैं और फिर अपनी कृपा उस व्यक्ति पर प्रदान करने लगते हैं और जिसके द्वारा कृष्ण उस व्यक्ति के बंधन में आ जाते हैं तो माता यशोदा के बंधन में आए कृष्ण क्यों क्योंकि उन्होंने प्रयास किया कृष्ण को बांधने का उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में सदैव प्रयास करना चाहिए हा? कोई भक्ति में क्या है उत्साह निश्चया धैर्या सबसे पहले तो हमेशा उत्साह होना चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए लाइफ अलग-अलग फेस से गुजरेगा तो भी हमें थोड़ा भी अपना उत्साह हाँ कम नहीं करना चाहिए शारीरिक है, है, है। हम, हम कर हैं, जहां जहाँ कदम डालो वहां काटे चुभेंगे ही चुभेंगे है कि नहीं तो लेकिन कृष्ण देखते कि इतना सब होने के बावजूद भी मेरी सेवा को छोड़ नहीं रहा है जैसे हरिदास ठाकुर थे हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा जा रहा था से पूरे दिन लेकिन और क्यों मारा जा रहा था 500 साल पहले कि हरे कृष्ण महामंत्र का जग छोड़ो वो एक मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने कहा वो कहते हैं कि मेरा प्रार्थ चले जाए तबोतना अभी बदने छाड़े हरिनाम हाँ खंड खंडो है टुकड़े टुकड़े हो जाए मेरे शरीर से प्राण निकल जाए लेकिन फिर भी ये जो कृष्ण नाम है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम अरे राम राम हरे इसको मैं छोड़ूंगा नहीं तो यह है ये है, है निश्चय और उसके साथ धैर्य की आवश्यकता है धैर्य का मतलब जैसे जैसे मिलिट्री है वो लगाते हैं नोटिस तो बोर्ड में भर्ती मतलब आज भर्ती भर्ती मीन्स आपको वो लेते हैं सेवा में और ये नहीं कि आज आप मिलिट्री में अपने पहुंच गए और दूसरे दिन आप बहुत बड़े योद्धा हो गए ऐसे नहीं तो हम भक्ति में भी वही है कि हम क्या हैं हमें धैर्य होना चाहिए धैर्य हम धीरज जिसे कहते हैं तो माता इश्वदा बांधती है और फिर वो चली जाती है तो फिर अभी थोड़ा समय गुजरा था दोपहर के बाद बलराम आते हैं बलराम आते हैं कहा आते हैं कृष्ण को देखने के लिए कहा है कृष्ण है कृष्ण तो तो देखा तो कहाता को, तो को तो बलराम आज पर बुला हो गया कुछ लाने लगे कौन है वो जिसने ना? मेरे भाई कृष्ण को बांगा है वो नहीं जानता कि मैं कौन मैं वही हूं वही हूँ लक्ष्मण हाँ, इस प्रकार से बोलने लगे मैं वही अनंत शेष सहस्र मुखों वाला और मैं क्या करूंगा तो बालक आता है, है बलराम इसको ना माता यशोजा ने बांधा है बहुत तो चुप हो गए बलराम क्या हो गए चुप बिल्कुल शांत अभी वो समझ गए मेरी पहुंच माता यशोदा तक नहीं है फिर वो कृष्ण के पास जाते हैं कृष्ण कि तुम्हें हमेशा बताता हूँ इस प्रकार की हरकतें लेकिन उसके बाद जाकर के और कुछ करने लगे और बंधनों को तो खिला रहे हो तोड़ रहे हो फोड़ रहे हो ये सब करने को किसी ने कहा था तो अभी कृष्ण सोचे तो कृष्ण और जोर से रोने लगे इतना जोर से रोने लगे तो बलराम का शरीर से हृदय पिघल गया जैसे बच्चा जोर जोर से होता है माता-पिता के अंदर तो बलराम पूरा अपना सीना चौड़ा करके पूरा अपना शक्ति बलराम सारा बल किस स्रोत है हाँ सारे जगत उनसे बल प्राप्त करता है भक्ति के लिए बल की आवश्यकता है ऐसे बलराम से भी अधिक बल किसके पास था यशोदा माता के पास वो गए आपने सारे बलशाली बलराम चले गए और यशोदा माता के पास लगे। तुम्हें पता नहीं लक्ष्मण हूं मैं अनंत शेष हूं मैं ये हूं मैं वो हूं हा? तो उन्होंने कहा और, और, और कौन हूं और बताओ तो फिर तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि जिसने तुम्हें बांधा है वो कृष्ण परम जिन्होंने जिन्होंने किया किया था वही है जिन्होंने का किया था पर रावण को मारा था इस प्रकार से जितना कथाएं हैं सारे बोलने लगे ये किया था वो किया था तो माता ऐसे देखने लगी बलराम राम कहने लगी माता ईश्वर ने कहा कि ये जो सारे भगवान के नाम कितने लिए है इतना सारा लंबा ये है उस उस सब अवतरित हो गए हैं भगव यहाँ से तो तुम्हें भी बांध डालूंगे उसके साथ तो बलराम चुप होकर गए कृष्ण के पास फिर तो दोनों रोने लगते हैं बलराम कहते हैं अभी मुझमें सामर्थ्य नहीं है आपको बांधा बात ऐसे वैसे रस्सी रस्सी रस्सी से से नहीं बांधा बांधा है प्रेम प्रेम की जो है। ना स्नेह अफेक्शन उसकी कृष्ण को बांधना था जिसके कारण इवन बलराम भी नहीं छोड़ पाए तो और कौन हिम्मत कर सकता है कृष्ण के जो सबसे पहले विस्तार है कृष्ण के सबसे करीब है तो इस प्रकार से माता यशोदा कृष्ण को अपने प्रेम पाश में बांधती हैं और कृष्ण बंध जाते हैं तो ये कार्तिक एक्सप्रेस जा रही है बोलो वृंदावन ये कार्तिक एक्सप्रेस कहाँ जा रही है जैसे आजकल आपको तेजी से पहुंचना है तो दुर्घ है नॉन स्टॉप हाँ तो वैसे ये कार्तिक एक्सप्रेस तीस दिन में पहुंचती है वैसे भगवान के धाम जाने के लिए आपको लाखों जनम लगेंगे कितने दिन लगेंगे लेकिन कृष्णा हमें स्पेशल डेज देते हैं, कार्तिक के दिन जिसमें हम कृष्ण को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं तो आप सब इसमें बैठ जाओ सिट अवेलेबल है अनलिमिटेड लोग इस एक्सप्रेस में बैठ सकते हैं कोई रिजर्वेशन करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन एक चीजें करनी होगी आपको हाँ इस एक्सप्रेस से बैठना है तो शास्त्र कहते कि कुछ चीजों को आपको करना पड़ेगा क्या है वो चीजें हम जैसे हम कुछ देने की बात आती है तो वो भाषा में समझ में नहीं आती लेने की भाषा समझ में आती है नहीं बचपन से वही तो सिखाते हैं माता पिता बच्चन को देना नहीं सिखाते, बेटा लेते रहो स्कूल में जाओगे तो ज्ञान लेते रहो गुरु जी से कोई गेस्ट आते तो उनसे कुछ मिठाइया लेते रहो सब लेते रहो देने की भाषा नहीं तो यहाँ हमें कुछ देना होगा क्या देना होगा कुछ तो शास्त्र कहते हैं कार्तिक में हमें पांच चीजें करनी चाहिए वो पांच चीजें क्या है स्नान जागरण दीपम तुलसीबंती करना चाहिए स्नानम जागरण दीपा सबसे पहले क्या करना चाहिए कार्तिक में रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है आठ बजे या जब जब मेरा मन करे तब ब्रह्म मुहूर्त है नहीं? हमारे तो यह अंडरस्टैंड है किसी ने पूछा ब्रह्म मुहूर्त मीन्स सूर्योदय से डेढ़ घंटा पहले सूर्य उदय होने से तो प्रभुपात को किसी व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपात आप ये बताओ कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में सीरियस है या दृढ़ है वो वो कैसे पता चले जो से पहले उठता है है ना वो, अभी कितना लेकिन तो कार्तिक में, में, कि हम में, में हमें ब्रह्म मोर जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए स्नान करना चाहिए और भगवान के नामों का जप करना चाहिए कार्तिक में और दूसरी चीज क्या है स्नान फिर है जागरण जागरणम का, मतलब तो तो तो का मतलब है कि पूरी रात जागते रहो दिन तो कोई बड़ा अपना जो समय है फाल के कार्य में मत गवाओ जब भी आपके पास समय होता है उसका इस्तेमाल करो कृष्ण के बारे में कार्य करने में कार्य करने के लिए सुनो जप करो शास्त्र पढ़ो टेम्पल विजिट करो धाम विजिट करो ये सब चीजें करो मतलब अपने समय का सदुपयोग करो कृष्ण से संबंधित कार्यों में यह है जागरण। और तीसरी चीज है दीपा दीप भगवान को अर्पित करना हाँ दीप भगवान को आप गिफ्ट कर कृष्ण सोचते हैं हमें मुझे दीप अर्पित किया है गिफ्ट है कार्तिक में दीप से बढ़कर कोई भेट कृष्ण को नहीं है कृष्ण उसको स्वीकारते हैं बहुत आतुरता के साथ वो तो दीप रोज हमें अर्पित करना चाहिए चाहे हम धाम अर्जी हो और इस दीप के साथ क्या होना चाहिए दामोदर अष्टतम जो विशेष प्रार्थना है उसका उच्चारण करना चाहिए शास्त्र कहते हैं दामोदर दाम, दाम, दाम आकर्षित कि कोई व्यक्ति नित्य दामोदर अस्तम का उच्चारण करता है कार्तिक में तो दामोदर आकर्षित कृष्ण दामोदर को अपनी ओर आकर्षित करता है हम हाँ, तो ये चीज करनी चाहिए और आगे है तुलसी तुलसी की सेवा करो अधिक अदिख से अधिक तुलसी की सेवा करो उनकी केयर करो, उनको जल करो, उनको ड्रेस करोनाओ उनकी को तोड़ो, इस से तुलसी की दूसरों को दान करो कार्क में बेस्ट है, हाँ, बहुत है। तुलसी वन पालन और ये तुलसी से संबंधित है कि तुलसी का जो गार्डन है उसकी देखभाल आदि करो इस प्रकार से कार्तिक में और श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता या कृष्ण लीला को पढ़ो भागवत पुस्कर हाँ तो वो, वो सारे पुराने का लाभ है तो कार्तिक में ऐसे कई चीजों को आप करना चाहिए और प्रयास करो कि कभी टेंपल में जाओ मंगल आरती अभी जो 37 सेवन में जो मंदिर है वहां लगभग अस्सी तो हंड्रेड लोग आते हैं भक्त है सुबह चार बजे की मंगल आरती में साढ़े बजे मंगल आरती होती है आप से से भी आते हैं। से से आते हैं, हैं कार्तिक, स्पेशल, स्पेशल कृष्ण कृष्ण के के के लिए, तो के ही के पात्र बनेंगे। तो हम बनेंगे। इस प्रकार से इस कार्तिक को गंभीरता गर्तने दिन, दिन बचे हैं अभी कुछ दिन बचे हैं फिर भी सीट अवेलेबल है आप आप से ले लो को और आध्यात्मिक कार्य कला तो आप भगवान दामोदर को अपने आकर्षित कर सकते हैं श्री श्री यशोध दामोदर के कार्तिक मास के